अब भगवान के चरणों में हम क्या चलाते हैं तुलसी मंझारी तो जैसे ही तुलसी मंझारी की सुगंध चारों कुमारों के कानों में नाकों में गई तो उस समय रोने लगे प्रभु हमने आपके द्वारपालों को स्टाफ दे दिया अरे भगवान ने का ठीक किया अगर किसी के किसी का मालिक का कोई सेवक अपराध करते तो दोष किसको लगता मालिक को लगता है ना अब आपने कुत्ता पाला आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया तो आप खुद विचार करो कुत्ते को जो कुछ कहेंगे कहेंगे लेकिन जिसका कुत्ता उसको क्या कहेंगे कहने की आवश्यकता नहीं है तो ठीक है भगवान कहते हैं हे ऋषि भरु ये दिन रात लक्ष्मी मेरी क्यों सेवा करती थी आपकी कृपा से आप घर घर जाकर मेरी कथाओं का गुणगान करते हैं और मुझे आपने इतना मशहूर कर दिया कि लक्ष्मी जी मेरे चरण चुन छोड़ना ही नहीं चाहती दिन रात मेरे चरण दबाती है किसकी कृपा से आपकी कृपा से हे ऋषिवरों जितना मैं यज्ञ में स्वाहा करने से पसंद नहीं होता जितना आपको भोजन कराने से आहा करने से पसंद होता हूँ मेरी मेरी भुजा जो न मेरी भुजा मेरी भुजा भी अगर वैष्णव का अपराध कर दे तो मैं अपनी उन भूजाओं को भी काट दू इस तरह से भगवान ने बड़ी महानता चारों ऋषियों की कही पर अंदर नहीं आने दिया बाहर से ही पीदा कर दिया रास्ता किसने रोका भगवान के भक्तों ने अगर भगवान का भक्त कहते प्रभु नो एंट्री ये नहीं आना चाहिए फिर तो वो कुछ भी कर ले नहीं जाने वाला और भगवान का भक्त कहते प्रभु हमारा आदमी आ रहेगा फिर तो उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे प्रभुपात जी के शिष्य को कैंसर हो गया था तो लास्ट स्टेज पर था वो जाने वाला था तो प्रभुपात जी ने एक भगवान को पत्र लिखा प्रभु मेरा खास आदमी आपके पास आ रहेगा ऐसे भक्त वस्त्र भगवान को हम बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम।, राम इस तरह से भगवान ने चारों कुमारों को विदा कर दिया जय विजय रोने लगे कि प्रभु हम तो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं अब भगवान ने कहा मेरे भक्तों ने कहा अब तो आपको दूर रहना ही पड़ेगा तो ठीक है प्रभु हम आपसे हम आपके भक्त बनकर जाए भगवान ने कहा भक्त बनोगे तो छः युग लगेंगे बोले इतना दूर तो हम प्रभु हम आपसे रह नहीं सकते तो भगवान ने कहा एक सलाह दे दें आपको बोले कैसी बोले ऐसा करो मेरे शत्रु बनकर चले जाओ और अगर मेरे शत्रु बनकर जाओगे तो मैं तीन युगों में तुम्हारा उद्धार कर दूंगा तीन युगों के अंदर तो इन्होंने कहा ठीक है प्रभु हम आपके शत्रु तो बन जावे पर आपकी स्मृति बनी रहे आपका चिंतन बना ही रहे भगवान ने कहा ठीक है बना रहेगा अब आप विचार करें कि किया कराए किसका है भगवान का इनको आना मरतबा इनको आना पड़ा तीन मरतबा भगवान को आना पड़ा चार मरतबा भाई जब यही जय विजय जे, हिरणाक्ष बने और हिरणा को बने तो हिरणाक्ष बने तो भगवान ने भरा उतार लिया और हिरणाकाशी को बने तो भगवान नरसिंह बन गए तो कितना हो गए दो मरतबा आ गए फिर यही रावण और कुंभकर्ण बने तो आपको राम बनना पड़ा तो कितने हो गए तीन तो हो गए आपके और जब ये जब ये शिशुपाल और धंत बने तो आपको कृष्ण बनना पड़ा तो आप कितनी मर्तबा आ गए चार मर्तबा ये कितनी मर्तबा है तीन मर्तबा तो किसका किया कराया था आपका किया कराया था इसलिए आपको ज्यादा आना पड़ा इनको कम पड़ा इस तरह से जय और विजय बैंकुट से नीचे गिरे और माता दीती के गर्भ में आ गए क्योंकि माता दीति तो इनको गर्भ से जन्म देना नहीं चाह रही थी पर आप 100 साल के बाद इनको जन्म दिया और वहां ब्रह्मा जी ने कह दिया देवों समय की प्रतीक्षा करना भगवान ही अवतार लेकर इनकी लीला को समाप्त करेंगे इनका उद्धार करेंगे भगवान करना था इनको कोई मारने वाला नहीं इसलिए समय की प्रतीक्षा करो समय आने पर महाराज माता दीदी ने 100 साल के बाद दोनों बच्चों को जन्म दिया पर्वतों के आकार के तरह इनके शरीर थे आकाश को छू रहे थे इतना विशाल काया थी इनकी तो पहले किसका जन्म हुआ हृणाक्ष का जो कि छोटा था और बाद में किसका जन्म हुआ हृणाकाशिकों का और वो कौन वो बड़े तो जुड़वा बच्चों में जो पहले जन्म लेता है वो कह है छोटा हमारे धर्मानुसार और जो बाद में आता है उसे बड़ा कहा गया है क्यों जब स्त्री गर्भ को धारण करती है जब उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं तो पहला बच्चा उसके गर्भ के आगे चला जाता है और बाद वाला बच्चा उस बच्चे के बाद आ जाता है अब महाराज जन्म लेना है बच्चों को जुड़वा बच्चों को तो पहले जो गर्भ के अंदर गया है वो बाहर पहले आ ही नहीं सकता क्योंकि जो बाद में आया है वो पहले गर्भ से बाहर जाएगा तो जो पहले आया तो उसको बाद में क्या मिलेगा रस्ता मिलेगा इसलिए जुड़वा के अंदर जो है वो जो छोटा पहले पैदा होता वो छोटा कहलाता है और जो बाद में पैदा होता वो बड़ा कहलाता है और इस बात को हमारे बच्चे भी मान रहे हैं तो हमने जो कई जगह पर कथा करी और अपने घर में कथा हुई है कि हमारे वो कीर्तन दास के जो तो बच्चियाँ हैं आज वो भी बोलते भाई हूँ छोटी से हूँ मोटी से तो ये बड़ी शिक्षा है मैं अक्सर कथाओं में नहीं कहीं भी जाता हूं तो कथाओं में कहते रहता हूं और मजे की बात है कि मुझे भी ऐसा जीवन में ऐसा हुआ कि तीन चार जगह ऐसी कथा हुई एक तो नंदा बहन गया वो डोलू मोलू थे तो उधर भी बच्चों ने कहा भाई अब हूँ मोटोसू तू नानो से हका सुना बोलो कथा के अंदर सुना फिर एयरपोर्ट में कथा करी तो वहाँ भी टूं बच्चे मिल गए थे उधर भी यही दशा हुई और अपने यहाँ फिर कथा करी तो यहाँ भी जो कीर्तनदास प्रभु के बच्चे जुड़ हो गए तो बच्चों के अंदर एक शहर कोई जलेस नहीं उनका विश्वास देखो आत्मा बल्कि भाई ग्रंथ में जब लिख दिया है कि जो पहले पैदा होता है वो छोटा है और जो बाद में पैदा होगा बड़ा तो आज बच्चे इस बात को मान रहे हैं तो जब बच्चे मान रहे तो हमको ही मान लेना चाहिएगा बोले वक्त बस भगवान है एक दिन हिरणाक्ष कहा कि भैया हाथ खुजली हो रही है थोड़ा कुश्ती करना बोले भैया जाओ तो ये कहाँ चला गया स्वर्ग में चला गया स्वर्ग में इंदिरादी देवताओं को कहने लगाओ हमसे युद्ध करो अब देवता लोग जानते कि हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं तो देवता पीछे के दरवाजे से सब भाग गए कायर कहीं के मैं नहीं था तो ताकतवर बनते थे मेरे हाथ एक कमजोर पड़ गए अब ये उड़ता उड़ता आकाश में वरुण देव के पास आ गया हे hey, वरुणदेव मैंने तेरी कीर्ति बड़ी सुनी सुना तूने बड़े युद्ध किए आज आज दो हाथ हमसे युद्ध कर लिया मरुण ने कहा हे hey, मूर्ख पापी अहंकारी बात सुन जब मैं जमान था तो बहुत बड़े युद्ध किए हम मैं बूढ़ा हो गया हूं पर भगवान तेरे घमण को तोड़ेगा अब ये क्या कहता हंसता हुआ मूर्ख कहीं का मैं नहीं था तो युद्धा बनता था शक्तिशाली बनता था और मेरे आते बूढ़ा बन गया है अब ये उड़ता हुआ गया तो कौन मिल गए देव ऋषि नारद जी मिल गए बोले इसी को पकड़ लेते